को वि ज्ञान रूप नो मात दिन मो पर छोहा उम कथायति पावि सुख संघाभि शमन भावे दुर्लभ संसारा निगंड भरे गौबारा एक गुरुन विहृदिकारी मैं रघुवीर भजन अविकारी सपुना धम सब भांति पावन सब मुहिकीन विदित जग पावन्यो आज धन्यमय धन्यति जित सब विदिन आज्ञानवी भगवान राम राम राम नाथ जथाति थासि रात नहि कछु होई राम सानन भजे जय जिनेंद्र सुसुंदर रघुनायक उठाति पावै को है कल देख रहे थे कि गांधी जी के सात प्रश्नों के उत्तर कागज लेने के लिए अंतिम प्रश्न था मानस लोग उनको भी बता दिया कौन से कैसे उनका निवारण होता है और अंत में बात यही आई की भगवान की भक्ति ही से मानस रूप दूर और जिसके अंदर में भगवान की भक्ति आ गई उसे विश्राम मिल जाता है परम शांति मिल जाती है चित्त स्वस्थ हो जाता है तो ये सब लक्षण भगवान की भक्ति के ही इसलिए भगवान की भक्ति की बड़ी प्रसन्सा थी तो जीवन में एकमात्र सुख का शांति का विश्राम का संतोष का साधन ही भगवान के अनुकूल होना भक्ति है भगवान के प्रतकूल रहना संसार में जाल में फसना है संसार के जाल से छुट गए भगवान की भक्ति है भगवान की भक्ति आ गई तो वो संसार जाल से छाप होती है प्रपंच से नाना प्रकार के जिसे भोगों की यशीर्थ की स्वर्ग आदि की जो कामनाएं हैं उन सब कामनाओं से भगवान की भक्ति खराब रहती है तो उसी ये कहते भक्ति भगवान की आदरणीय है, है और बड़े दृढ़ता पूर्वक आदिष्ण ने ये कह दिया कि बिल्कुल निश्चित बात है सत्य बात है कोई शंका की बात नहीं है और अपने आप में भी कोई संदेह नहीं करना चाहिए हम ये प्राप्त कर पाएंगे नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो उसमें भी क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है कोई व्यक्ति बहुत दुर्बल है और उसमें सामर्थ नहीं है मानसिक भौतिक शारीरिक कोई फिर भी ये भक्ति भगवान जी कृपा से प्राप्त हो सकती है तो अब कहते हैं कहीं कही ना हरिचर कहा अनुका हमें भगवान श्री राम जी के अन्तुम चल कुछ निये अभी ये उपसंहार हुआ है मैंने पहले कथा भगवान कही जाती तो प्रारंभ में मंगला होता है कथा पूरी हो गई तो उसके बाद फिर मंगला होता है की कथा समाप्त करके उसका मंगलाचरण की महिमा सुनाई ये कथा के समापन का मंगलाचरण है ऐसे में जब कागण जी के गोर का संवाद समाप्त हो जाए तो उसके बाद भगवान शंकर की कथा को समाप्त करते हैं और फिर तो उसमें मंगला चरण करते हैं भगवान की महिमा का वर्णन भगवान की भक्ति का वर्णन संतों की महिमा का वर्णन ये कहकर के मंगला पूरा होता है तो यहाँ पर ये कहीं ना हर चरित्र अनुठा की हमने भगवान के सुंदर चरित्र सब समझिए अनुपम चरित्र के माने एक भाई ये भी है कि भगवान ने अवतार करने के लिए लेकिन भगवान राम जैसा अवतार कोई नहीं भगवान राम के भक्त है वो ये सब समझते है की इनकी अद्वितीय भगवान राम का चरित्र है जिसकी अपनी महिमा है इनके भगवान के चरित्र इतने मंगलमय चरित्र है जिनका की स्मरण करते करते सुनाते सुनाते सुनते सुनते व्यक्ति का जीवन बदल जाता है उसके दोस्त मुँह सब दूर हो जाते हैं इसलिए भगवान के सुंदर चरित्रों के समान भगवान राम के चरित्र के समान और कोई चरित्र नहीं है तो ये अनुपम है कि मैंने इसकी तुलना में कोई दुषार नहीं है उपमा इसकी कोई नहीं है इसलिए अनुपम चरित्र है भगवान और वैसे तो भगवान के चरित्र चाहे राम हो चाहे कृष्ण कोई वो अनुपम है, है अवतार लेते हैं तो मनुष्यों के चरित्रों से कहीं उनकी तुलना नहीं है जीवन के चरित्रों से कोई तुलना नहीं है लेकिन दूसरे भगवान के चरित्रों में भी अनेक बार उतार लिए तो उनमें सबसे ज्यादा मंगलकारी भगवान श्री राम जी के चरित्र ही है तो कहूँ नाथ अन्य हरिचरित्री अनुरूपा व्यास समासम के अनुरूपा या व्यास में भी कहा समास में भी कहा व्यास मैंने कही विस्तार से कहीं कहा कहीं संक्षेप में कहा तो जो कथा सुनाई तो सब जगह एक समान नहीं चलती है कहीं कोई कोई कथा संक्षिप्त में कह दी जाती है कहीं कहीं कोई कोई कथा विस्तार कही जाती है तो वक्ता के अपने रिच के ऊपर निर्भर करता है जिसका की वक्ता के जहाँ पर चित्रमण करता है वहाँ उस कथा को विस्तार कर देता है और नहीं तो बाकी कथा को जरूर संक्षेप में कह करके आगे बढ़ जाता है इसलिए व्यास समासनो प्रकार से कहा सोमत अनुरूपा की मैंने जैसे हमारी कुछ बुद्धि थी वैसा सुनाया भगवान के चरित्र तो बड़े गहन हैं और उनकी गंभीरता को और वहाँ तक पहुँचना बुद्धि की थे पार है लेकिन कभी भी जो कोई कहता है वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कह देता है तो कथा सुनाने वाले इस बात का अनुमान नहीं रखते कि हमने भगवान के चरित्र है जो हमने बता दिया वही ठीक है और बड़ा कौन कह सकता है मेरे समान और मेरे यथा कौन भगवान के कथा सुनाने वाले ऐसा अहंग नहीं करते ये जानते भगवान कथा तो सागर के समान है उसमे हम था, था सकते है हमारी जितनी बुद्धि थी वो हमने अपने सुना दी इसलिए सहमति बने अपनी बुद्धि के तो अनुसार में कथा सुना दी और शुद्ध सिद्धांति है मैंने कथा सब कथा का सार क्या निकला कथा सुनने के बाद में एक वाक्य में क्या बात आई तो, तो वो बात ये है कि सब श्रुतियों का, का सिद्धांत अंत में यही है की राम भगे सब काज विसारी सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए बस यही सिद्धांत किया मैंने तो वही क्या करो ये करो शुक्त सिद्धांत यही है जो शुप्त सिद्धांत है अभी अभी तो रामकथा और सिद्धांत कहा से आ गया इसके माने ये है कि जो शुक्त सिद्धांत वही राम कथा है और राम कथा और कुछ नहीं है सूत्र सिद्धांत ही है में जो जीवन दर्शन दिया गया है वेदों में जो जीवन दर्शन दिया गया है उसी को लोगों को ग्राही बनाने के लिए भगवान के चरित्रों के द्वारा उनकी लीलाओं के द्वारा संतों के चरित्रों के द्वारा जब उसी वैदिक सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है तब तो भगवान की कथा बन गई भगवान की कथा में भगवान श्री राम जी का चरित्र भगवान श्री राम जी सीता जी का चरित्र तो मुख्य चरित्र है उसके साथ साथ कुछ जैसे भगवान शंकर जी का भी चरित्र है पार्वती जी का भी चरित्र है ये ये भी दो चरित्र मुख्य फिर एक भरत जी का चरित्र है फिर एक हनुमान जी का चरित्र है फिर एक यहाँ देखते हैं ये कालभूषण जी का चरित्र है तो ये भगवान के भक्तों के भी चरित्र मुख्य मुख्य है तो ये और भगवान तो तो तो की कथा में जो भक्तों के चरित्र आते हैं ये भी लोगों को कल्याण करने वाले उत्साह बढ़ाने वाले हैं सनमार्ग दिखाने वाले हैं जैसे ये भक्त लोग होते हैं ऐसे और भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं जिसे भगवान का उनके चरित्रों का स्मरण करें उनकी महिमा का स्मरण करें और भगवान की कृपा प्राप्त हो अपना चित परमात्मा में ही लगे इसलिए भगवान की महिमा भी होती रहती है तो ये सब भगवान की महिमा सुना करके संतों की महिमा सुना करके शुद्ध सिद्धांत ही बताया जाता है तो ये श्रांचरित मानस को जो है ये समझना चाहिए कि वैदिक सिद्धांत ही है ये ये सिद्धांत की विपरीत बात कुछ भी इसमें नहीं है तो सिद्धांत है क्या ये मूल सिद्धांत है राम में राम, राम भटी सब कार्य पिसारी भगवान राम का भजन करो सब काम छोड़ करके इस कार्य को करो जीवन का मुख्य कार्य भगवान का भजन करना है अब कोई कहे मुझे तो बहुत काम है मैं तो बहुत बिजी रहने वाला हूँ तो बहुत बिजी लेकिन समय इतना का निकालो उसमें तो कुछ काम को घटाओ अपने अपने उसको काम को भगवान का भजन जरूर करो भगवान की कथा जरूर सुनो जरूर पढ़ो जरूर सुनाओ इसमें जो ये है ये करना आवश्यक है यदि कोई इस भगवान के चक्त नहीं सुनता सुनाता अध्ययन नहीं करता भगवान की भक्ति भजन नहीं करता मेरे काम ही काम में चौबीस घंटे लगा रहता है तो वो व्यक्ति मूड है वो अपने जीवन को नष्ट कर रहा है तो। उसको ये अवैधिक कार्य उसके जीवन के है वो सिद्धांत उसका जीवन का जो चल रहा है वो हो साक्ष विरुद्धवाद है इसलिए सब काम छोड़ करके कुछ समय भगवान के चिंतन में ध्यान में लगाना चाहिए दूसरी बात ये कि अब कार्य शब्द जो है अपने संस्कृत में और वैदिक साहित्य में जो आता है इसमें वेदांत में वो तो कार्य के माने काज के माने कार्य और कार्य के माने है दो प्रकार के कार्य कर्म तो तो जो है एक सकाम कर्म दूसरा निष्काम कर्म जो कर्म है वो मुख्य रूप से केवल जब शब्द कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो सकाम कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है जब कहते हैं कर्म का कर त्याग करके अध्यात्म साधना करनी चाहिए तो उसमें सकाम शब्द जोड़ना चाहिए सकाम कर्मों का कर त्याग करके व्यक्ति को तो भगवान के भक्ति में लगना चाहिए सकाम कर्म क्या है जब विषयों के अर्जन संग्रह और भोग के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म है उसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है तो वो कोई कर्म नहीं सकाम कर्म नहीं है यदि कोई लोकोपकारी तो कार्य कर रहा है समाज सेवा का कार्य कर रहा है तो वो कार्य कोई जो है वो छोड़ने वाला कार्य नहीं है वो तो भगवान की भक्ति का ही एक अंग है भगवान की सेवा का ही एक अंग है इसलिए कहो हम भगवान समाज सेवा के चक्कर में क्यों पड़े भगवान का वजन करेंगे तो फिर गलत निर्णय हो गया विचार जो है ये है उसमें विचार करने में गलती हो गई क्योंकि जो भगवान का भजन है वो भजन जो है भगवान के नाम का भजन है उनका ध्यान है उनके चरित्रों का कथन है श्रवण है और फिर लोक का कार्य है समाज सेवा के कार्य में परहित के कार्य में लगे हैं। अगर ये कहे कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और ये ये भी कहे कि जिनके परिहित पर जिनके मनमाही जिन कहा जग दुर्लभ कठनाही तो ये धर्म का जो मूल मंत्र है अगर सब काम छोड़ देने कैसे सिद्ध होगा हुँ? तो सब काम छोड़ने की बात नहीं है बस ये है जो कल्याण के कार्य पे तो सदा करते रहना चाहिए और उसी को जो है भगवान का भजन उसके साथ करता रहना चाहिए तो सब मिलाते लोग कल्याण सब भजन है भगवान का बस संक्षेप में बात यह है कि जो सकाम कर्म है उनका त्याग कर देना चाहिए नहीं करना चाहिए सकाम कर्म के अंदर विषयों के अर्जन का भी कार्य हो गया संग्रह का भी कार्य हो गया और उनका भूल भी कार्य है विषय के भोगों में लिप्त है तो वो भी कार्य है तो कभी इतना सब छोड़ राम भजिए सब काज विसारी, विसारना के माने छोड़ना नहीं बल्कि भूल जाना है भूल जा सब मानो सब तो मानो करना नहीं जब भूल जाएंगे तो करेंगे कैसे कभी भी क्यों नहीं किया अरे का भुण गयो भुण गयो। जो भूल जाता है सब नहीं कर पाता तो अगर ये काम करने को बच्चों तो भूल गया तो फिर कर ही नहीं पाएगा तो अपने आप ही तो बिल्कुल जा तो दो काम करने के लिए लेकिन एक बात और बताना मैं काज शब्द जो है ये है एक और अर्थ है लेकिन गुजरा द्रू अर्थ है कहीं कहीं द्रू अर्थ भी लगाओ तो कुछ अर्थ लग जाता है काट के माने भौतिक सुख भी है का माने सुख जैसे नाक शब्द है नाकमन स्वर्ग तो नाक शब्द कैसे बना काकम सुख अख के माने है दुख जब सुख न हो आ लगा दे अक अख के मन दुख और ना अक जब दुख न हो हाँ, तब नाक हो गया ना, न धन ना, नाक नाक बने जहाँ दुख न हो तो स्वर्ग तो नहीं है भौतिक सुख है स्वर्ग का सुख हो या श्लोक का सुख हो आध्यात्मिक सुख नहीं परमात्म सुख नहीं जो भौतिक सुख है उसे भी का जो है सुख जो ये जो भोगों भोगों होता है वो तो सब के सुखों को भुला करके भगवान का भजन भोग अगर विषयों की आसक्ति बनी रहेगी तो भगवान का भजन नहीं होगा विषयों की आसक्ति बढ़ेगी भगवान के भजन को भूल जाएंगे भगवान का भजन याद रहेगा इंद्री भोगों के सुख की तरफ दूरी ध्यान नहीं जाएगा ये सिद्धांत है तो प्रत्येक पंथ तो बिल्कुल सिंह से है लेकिन उसके भाव को कितना ज्ञान क्या है इसको ध्यान में रखें सुख सिद्धांत यही उगारी राम भजे सब काज विसारी कहते हैं प्रभु प्रभु रघुपथ जिससे अभी भगवान की महिमा भी सुनाते हैं और अपना उदाहरण भी देते हैं कालकूषण के हमारे जैसे लोगों को भक्ति प्राप्त हो हमारे जैसे लोगों को भगवान के कृपा प्राप्त हो तो गये तुम रघुपति जैसे ही एक ही तो भगवान श्री राम जी को सेवन छोड़कर के भला और किसकी सेवा की जाए क्यों मुझसे सत पर ममता जाही हम जैसे सठ तो भी हमारे ऊपर उनको ममता भगवान को ममता बने ममत्व प्रेम अपना करके मानते हैं प्र तो भगवान ये भगवान की बड़ी कृपा है यदि कोई सद व्यक्ति भी भगवान की क्षण में जाता है तो भगवान उससे, उससे भी भगवान प्रेम करते हैं और सक्रिया कर देते हैं सुख देते हैं शांति प्रदान करते हैं तो यह भगवान का स्वभाव है इसलिए सद व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए भगवान का भजन करने उसे समझना चाहिए भगवान का भजन करेंगे तो हमारी सत्ता दूर हो जाएगी हम कुछ को विश्राम प्राप्त होगा भगवान की कृपा से हमारा भी उद्धार हो जाएगा उस सागर से निवृत्ति हो जाएगी और तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा अब कहते हैं इनके जो गरुड़ आए और उससे जो गौड़ के साथ में इनका सत्संग हुआ इतनी सुंदर कथा इन्होंने काभूषण ने सुनाई और संवाद हुआ तो इसके लिए भी ये काभूषण अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं इनको गरुड़ कहा गौड़ की प्रशंसा करते हैं कहते हैं कि प्रभु कि विज्ञान रूप नहीं मोहा कि हे तुम तो विज्ञान रूप तुम्हें वोह कहा तो ये कहती है कालकुषण ये मानते हैं कि गौर कुंभ नहीं है गौर भले ही अपने आप को मोह में पड़ा हुआ समझते हो मानते हूं लेकिन कालकुस ऐसा ही ये भी एक सिद्धांत है कोई व्यक्ति कहे कि भाई हम तो मूर्ख आदमी है तो दूसरे का धर्म ये नहीं है कि जब उसने अपने आप को कहा तो कहा हम तो मूर्ख हो ये ऐसे नहीं माना जाता और फिर उसका प्रचार करो तो वो व्यक्ति तो तो? तो तात्पर्य और दूसरे व्यक्ति को ऐसा नहीं लेना चाहिए जो अपने आप को मूर्ख कह रहा है मूर्ख ही है जो व्यक्ति अपने आप को मूर्ख कहता है वो अपने आप को विद्वान बता रहा है क्या विद्वान बता रहा है अपने आप को कि मैं इतना विद्वान हूं कि अपनी मूर्खता को जानता हूं किस बात का तो मैं विद्वान और दूसरे लोग कैसे मूर्ख हैं जो अपने आप को विद्वान समझते हैं कि अपनी मूर्खता को जानते नहीं और विद्वान समझते हैं कि उनके और बड़ी मूर्खता देखो इस प्रकार से उसके पीछे तात्पर्य क्या रहता है ऐसे देखो तो कहते हैं कि तुमने अपने आप को मोह करके कहा जरूर लेकिन ये मोह आपको नहीं आपको विज्ञान और मोह और विज्ञान दोनों एक दूसरे के विरोधी है जो मोह होगा उसे विज्ञान नहीं, जो विज्ञान में उसको मोह कैसे हो सकता है <स्थाँगा> मोह से निवृत्त है वो विज्ञान में विज्ञान के माने है जो सत्य परमात्म सत्य है उसको हाथ करके रखे हुए आंगली की तरह से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और वो अपने आप को परमात्मा को सर्वत्र विद्यमान वही देखता है और बस नाना उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है उसका कोई मात्र नहीं रह जाता ये विज्ञान के अवस्था हो और फिर जहां नाना तक का प्रभाव उसकी बुद्धि पर नहीं वहां पर बुद्धि बिल्कुल शांत है कोई द्वंद नहीं कोई भय चिंता के साथ नहीं सही कोई, कोई कामना नहीं ये सबका सब का सबका अंत हो जाता है जब तक द्वंद है तभी तक जो है सारी समस्याएं सब है इसलिए विज्ञान में दी निश्चित हो गई तुम्हें विज्ञान रूख नहीं मोहा ना मोह छोहा आपने हमारे ऊपर बड़ी छोर किया प्रेम पूर्वक जैसे प्रेम पूर्वकता है छोर कहते आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की <स्थितितिति> तो जो आप यहाँ पर पढ़ा रहे आए कृपा क्या की यहाँ आए और भगवान के चरित्र को पूछा और सत्संग हुआ ये कृपा की बात है अब देखो किस बात को कहा कृपा करके मानते हैं <coughs> तो वो सब साथ कृपा क्या है और बहुत अवसर जीवन का बहुत सुंदर अवसर किसे कहते हैं अभी कहते हैं देखो जीवन में सत्संग जैसा मूल्यवान कुछ भी नहीं सब लाभ जीवन में सत्संग का है तो कहते हैं पूछे विम कथा पावनी और आपने आकर के और फिर हमसे भगवान के सुंदर चरित्रों के संबंध में प्रस्तुत किया जिज्ञासा की जो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। ये ये शो है जरूर का के उपर। उनके ऊपर प्रेम है कथा है उनका जो इन्होंने आकर के भगवान की कथा पूछी पूछे उदाम कथा अति पावन भगवान की कथा है वो अति पावन मन बड़ी ही पवित्र कथा है फिर देखो कथा की पवित्रता क्या है अब पवित्र तो जैसे शुद्ध जल हो गंगा जल हो थोड़ा पवित्र है तो उसकी पवित्रता का अर्थ क्या होता है वो शुद्ध तो है ही है उसका जो प्रयोग करेगा वो भी शुद्ध हो जाएगा गंगा जल में स्नान करेगा तो उसका शरीर शुद्ध हो जाएगा गंगा जल पिएगा तो अंदर जाकर उसका शरीर शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध वस्तु जो वो शुद्ध होती है और शुद्ध करने वाली भी होती है ऐसे ही भगवान की कथा भगवान का नाम भगवान का स्मरण ये परम शुद्ध है निर्विकार है और उसका चिंतन करने से श्रवण करने से बुद्धि में जब कथा आती है भगवान की तो फिर वो व्यक्ति की बुद्धि भी हृदय भी सब निर्मल होते है उनके विकार दूर होते हैं इसी ने तो पहले कहा जो सदगुरु वैद्य बचन मैंने गुरु के पास जाओ अब गुरु कथा सुनायेगा भगवान की तो जब वो कथा सुनायेगा तो भगवान की भक्ति हृदय में आएगी और बुद्धि में जो छाए हुए जितने भी मानस रोग हैं वो दूर उन सबसे उनका धीरे धीरे करके सुधार होता जाएगा होता जाएगा अब वैसे एक जो कथा प्रेम पूर्वक सुनेगा आदर पूर्वक सुनेगा उसके ऊपर ये प्रभाव जल्दी होता हुआ दिखाई देगा तो श्रद्धा जो क्या क्या बता दिया था कि श्रद्धा उसके साथ अनुपाण श्रद्धा मत पूरी अनुपाण जो उसके साथ में जाए है श्रद्धा के साथ कथा सुनो बहुत जल्दी परिवर्तन जी रहे और श्रद्धा न हो अपने आप हम सब समझते हैं ऐसी तो ही है और आते हैं इस प्रकार के उपेक्षा भाव रखोगे तो उस कथा का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा कितना पड़ना चाहिए देर लगेगी बहुत देर में उसका प्रभाव होगा इसलिए ये कहते हैं कि पूछे राम कथा अति पावन सुख संभवन भावन ये भगवान की कथा है वो साधारण व्यक्ति की तो बात है क्या सुख शनकारी तो भी और शंकर जी को भी मन को भाने वाली है शंकर जी भी कथा अत्रदेव में से शंकर जी वो उनको भी कथा बड़ी प्रिय है क्योंकि वो भी यही शुद्धता चाहते हैं शांति चाहते हैं भगवान की कृपा चाहते हैं जब शंकर जी जैसे लोग भगवान की कथा में प्रेम रखते हैं तो नरतामरिक है खेती की बाता। है? तो बात आप कामर मनुष्य की तो बातें ही कितनी उसको तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए उसमें तो प्रेम रखने ही चाहिए ये तात्पर्य इतने महापुरुषों के उदाहरण दे कर महान लोगों के उदाहरण देकर के दिखाते हैं की जब ऐसे ऐसे लोगों को भगवान की कथा में रुचि है प्रेम है तो अपने अपनी गिनती किसमी निर्भित तो नहीं भगवान की कथा में प्रेम तो कहते हैं ये है संभु मन भावन संकादिक मन भावन संकादि मुनि है सुख है सुख जैसे ज्ञानी है संकादिक जैसे ज्ञानी है बिल्कुल विरक्त है अब सुखदेव के वैराग्य में क्या कमी संका के बैराग में क्या कमी ये सब कितने ही ज्ञानमान है कितने भक्त हैं, भगवान की कृपाएं सबको तो कितनी प्राप्त तो ये भी भगवान की कथा सुनाते रहते हैं, भगवान की कथा सुनते रहते हैं। तो जब इन को इस प्रकार दे है तो अपने आप को तो हमें तो कथा सुननी चाहिए हमें तो कथा जो है उसका अंध उसका कथा का श्रमण मनन चिंतन ये सब करना चाहिए तो सतसंगति दुर्लभ अनुसारा इसलिए ये अभी कथा हो तो इसके लिए सत्संग चाहिए जो तो कहते हैं सब संगति दुर्लभ संसारा संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है जैसे गरुड़ ने इनसे काल से पूछी कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है सबसे बड़ा दुख क्या है सबसे बड़ा धर्म क्या है सबसे बड़ा अधर्म क्या, सब क्या है ऐसे ही अगर पूछते सबसे दुर्लभ संसार में क्या है तो दुर्लभ सबसे दुर्लभ वस्तु है संसार में वो सत्संग है संधन संपत्ति धन संपत्ति ज्यादा मूल्यवान है कि सत्संग ज्यादा मूल्यवान है अरे धन तो संसार में कितने लोगों को प्राप्त है तो क्योंकि ऐसा सुखी सुखी है लेकिन सत्संग जब एक क्षण का सत्संग व्यक्ति को महान सुख देने वाला है एक क्षण अब वो प्रसंग याद कर लो तुलसीदार तो हनुमान जी से पहुंचे लंकार व्यक्ति लंका के द्वार पर लंकनी जब मिली तो वो क्या कहती है तो अभिषेक समझ लो कि एक वर्ग का सत्संग कितना महत्वपूर्ण तो सतसंग दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरी एक बार कहता जरा सत्संग प्राप्त हो जाए निमिष वर्ग दंड भर और एक बार भी मैंने कम से कम बता दिया ये निमिष वाली जितनी देर में फल एक झपकती है उतनी दंड भर भी काल का एक माप उसके दंड बार के मने कई बार सत्संग न मिले एक ही बार दिन भर में एक बार हफ्ते में एक बार सही महीने में एक बार एक ही बार सही तो इसलिए कहते हैं बार की बने बार बार न हो तो एक बार सही तो निविष्ठ दंड भरे एक बार ऐसा <स्थ> ही है तो ऐसा कहते हैं कि यह देश गरुड़ निज हृदय विचारी और फिर कहते हैं ये सत्संग का भूषण ही कहते हैं कि तुम्हारे आने से इस प्रकार का सत्संग तुम्हारे साथ प्राप्त हुआ तुम जो ज्ञान धान हो तुमको मोह नहीं है भगवान के परम भक्त तो हो भगवान के वाहन हो तुम्हारी क्या कहना तुम्हारे साथ जो हमारा इसमें रहे है। ये सब कथा हुई सत्संग चला ये बहुत सौभाग्य की बात है देश गरुड़ निज हिचारी गरुड़ अपने हृदय में विचार करके तुम देख लो की मैं रघुवीर भजन अधिकारी अभी ये देखो अपने आप की वो दिखाते हैं जैसे पहले अपने आप को कहा वो ही से सठ परमताजा ही अपने आप को सठ से जैसे अभी यहाँ पर कहते हैं मेरे जैसा हीन व्यक्ति क्या मैं भजन का अधिकारी हूं जैसे कि भजन के स्थान मान लो करो की वेदांत का ज्ञान आत्मा परमात्मा का बोध परमात्मा का साक्षात्कार तो तो देखो कि इस प्रकार के तो हृदय परमात्मा का दर्शन अरे कहा हमें दुर्लभ कहाँ हमें दरे हम तो संसार साधन अच्छा में ऐसे फसे हुए हैं कि कहाँ उसको जान सकते हैं कहाँ हमारे ज्ञान प्राप्त हो सकता है कहाँ भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं ऐसे ये कहते हैं कागू समझिए कि हम अपने पूर्व जीवनों का स्मरण करो तो देखो कैसा गुरु के साथ में कैसा इनका जो कैसा इनका हक कैसा इनका स्वभाव ये सब उनका पुराना याद करो उनका तो उनको लगे कि हमारे जैसा व्यक्ति को भला कहा सब प्राप्त होगा? लेकिन फिर तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके भगवान की धरती प्राप्त हो गई भगवान की कृपा प्राप्त हो गई कि परिवर्तन कितना होगा महान भक्तों में से हो गए सत्ताईस तक बीत गए अट्ठाईसवां तक आ गया ताकि उसमें यथावत विद्यमान है अपने पर्वत फूल ये देखो भगवान के भजन करते मान भगवान की कथा पक्ष भगवान की कथा आपने सुना रहे सकुन कथा शकुनाधम सब धात पावन अपनी अघमता बताते सकनाधम शकुन के मन है पक्षी अधम के मन है निम्न को सकुनाधम माने तीन पक्षी एक तो मैं पक्षी कोई मनुष्य तो नहीं इसके स्थान पर पशु पक्षियों तो निम्नकोट में बैठी पशु पक्षी आपने और फिर पक्षियों में भी दीवी पक्षी अधम पक्षी कांगाल पक्षी तो सतुनाथम और सब भाती अपावन और सब प्रकार समय अपवित्रे हनुमान जी अपने आप को कहते हैं काटले जो नाम हमारा तुम्हारा अगर सवेरे नाम दे दे तो उस दिन से भोजन न देते खाना न दे, ऐसा नाम कामारा ऐसी काश भूषण कहते हम जैसे कामारा क्या कहना बताओ कौआ पक्षी था बड़ा अशुभ पक्षी जिस पेड़ के ऊपर कौवा बैठा उस पेड़ के नीचे कुछ जाता नहीं कौ की आवाज काउ काउ करता है जिस मकान के ऊपर आकर बैठ गया उसको लुटवा कहने के लिए तो बड़ा असु कर रहा है आगे बैठ गया आगे बैठ हमारे मकान के ऊपर आकर बैठ गया कौआ उसको कौवा इतना आपवितर पक्षी था तो कुछ लोग जो सम्पन्न व्यक्ति थे पैसे वाले तो तमाम नौकर रखते थे नौकर काज बढ़ागी और नौकर भी रखते थे सामान का काज बढ़ा एक कौवा वाला नौकर जब कौवा बैठे तो तुम उड़ाते हैं बस देखे और फिर हमारे मकान पर कौवा में बैठने वाले पौषणी काम करते काज बढ़ागी